अभी हम सुब्रमण्यम स्वामी के कोर्ट नाटक के बारे में बात करेंगे। जब तक नेताओं, अधिकारियों आदि को सजा नहीं होगी, तब तक उन्हें भ्रष्टाचार करने से डर नहीं लगेगा और वे भ्रष्टाचार करना बंद नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। बिना भ्रष्ट को सजा हुए कोर्ट के मुकदमे केवल एक नाटक है, जो व या बड़े अधिकारी को सजा नहीं हुई है। उन्होंने 1996 में जयललिता के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया था, और जैसे ही जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को दिया गया अपना समर्थन वापिस लिया, तो सुब्रमण्यम ने मामलों को कमजोर होने और लटकने दिया। सुब्रमण्यम स्वामी मीडिया में बोलते ह� एक भी कोर्ट द्वारा माने जाने वाला प्रमाण उनके पास नहीं है, जो ये सिद्ध कर सके कि चिदंबरम आदि नेताओं ने रिश्वत ली है, या उन नेताओं को घोटालों द्वारा कैसे फायदा हुआ है। पिछले पंद्रह सालों से सुब्रमण्यम कोर्ट के मुकदमे लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं देवा सके ह केवल मीडिया में ही बोलते हैं कि चिदंबरम ने इतने पैसे रिश्वत में लिए हैं और इनको फलाना बैंक में फलाना खाते नंबर में जमा है। वे कोर्ट में नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये कोर्ट में सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसको कोर्ट में सिद्ध करने के लिए उस विदेशी बैंक कि उनके यहाँ के गुप्त खातों की जानकारी सार्वजनिक की जाए। पिछले 15 साल के उनकी कोर्ट की कार्यवाही में एक भी भ्रष्ट नेता या अधिकारी को सजा नहीं हुई है और बिना भ्रष्ट को सजा हुए भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी तक भ्रष्टाचार कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। सुब्र 1977 में जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राइट टू रिकॉल की मांग की थी, जिसका विवरण लिंक में देखें। सुब्रमण्यम और अन्य नेता जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव आदि राइट टू रिकॉल के मुद्दे पर जीते थे और सांसद बने थे, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को व� वे 1977 का जनता पार्टी का ऐतिहासिक घोषणा पत्र कई बार विनती करने पर भी इंटरनेट आदि पर सारोजनिक नहीं करते और अहमदाबाद में 2000 लोगों की सभा में उन्होंने झूठ बोला कि जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कभी भी राइट टू रिकॉल की मांग की ही नहीं गई थी। ऊपर से आम नागरिकों के लिए राइट टू रिक ये कहकर कि ये संभव नहीं है, लेकिन ये भी नहीं बताते कि right to recall की कौनसी प्रक्रिया संभव नहीं है और झूठ बोल रहे हैं कि right to recall की प्रक्रियाएं अस्थिरता पैदा करेंगी। लेकिन साथ ही वे अमीरों के लिए right to recall प्रक्रियाओं जैसे right to recall घर का नौकर, right to recall कंपनी मैनेजर का विरोध नहीं करते। हमारी प्रस्तावित right to recall की प्रक्रि� उनके कारण अस्थिरता बिल्कुल नहीं होगी, उल्टा स्थिरता बढ़ेगी। कृपया ये प्रस्तावित प्रक्रियाएँ www.righttorecall.info/301h.pdf चैप्टर 6 में देखें। सुब्बरमनियम के कई कार्यकर्ताओं ने हमारे द्वारा प्रस्तावित Right to Recall की प्रक्रिया को सुब्बरमनियम को बताया और कई बार दिखाया कि ऐसी प्रक्रिया से अस्थिरता नहीं आएगी। इसके बावजूद सुब्रमण्यम हर जगह ये झूठ बोलते हैं कि right to recall के प्रक्रिया से अस्थिरता आएगी। क्यों सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के 1977 के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोलते हैं? यदि सुब्रमण्यम ये मान लेते हैं कि 1977 का जनता पार्टी के घोषणा पत्र में right to recall था, तो अवश्य ही वो राजनैतिक मुसीबत में क्यों यह मुद्दा छोड़ दिया और जय प्रकाश नारायण की इतनी जरूरी बात को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? ज्यादातर घोटाले जो सुब्रमण्यम स्वामी दावा करते हैं खुलासा करने का पहले से ही जनता को मालूम थे। उदाहरण, 2G घोटाले को लीजिए। एराजा ने मीडिया के सामने केवल कुछ ही घंटे दिए थे अर्जी और करो जिनको पहले से ही जानकारी दी गई थी, ए राजा द्वारा, वे पहले से ही चेक और दूसरे दस्तावेजों के साथ तैयार थे। अभी तक केवल कुछ नेताओं को जांच के लिए जेल हुई है, लेकिन जेल में भी उन्हें पांच सितारा होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं और वे कुछ दिनों में छूट जाते हैं। इसीलिए ऐसे कोर्ट क सूची घोटाला राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया है, आदि मुद्दे उठाते हैं, लेकिन नाम के भूखे लोग जैसे सुब्रमण्यम अन्ना, उन मुद्दों को चुरा लेते हैं, बिकी हुई मीडिया और विदेशी कंपनियों से प्रभावित कोर्ट द्वारा। मैं कुछ उदाहरण दूँगा, ऐसे असली लोगों के, जिन्होंने ये मुद्दे उठाए, तुजी घोटाले का खुलासा अरुण अग्रवाल और बहुत सारे अन्य लोगों ने किया। सोनिया गांधी का खुलासा पीए संगमा ने 1999 में सबसे पहले किया था। राजीव दीक्षित जी ने काले धन का मामला सबसे पहले उठाया था, और कई लोग जैसे रामा गोपालन ने सेतु समुद्रम मामला सबसे पहले दर्ज किया था। कृपया ये सभी लिं कैसे कोर्ट के मामले चोरी करके बर्बाद किए जाते हैं? भ्रष्ट विदेशी कंपनियों के समूह या लॉबी ये सुनिश्चित करते हैं कि जज केवल उन्हीं व्यक्तियों की जनहित याचिका आने दे जिन्हें ये भ्रष्ट विदेशी कंपनियां उनके द्वारा प्रायोजित बिकी हुई मीडिया द्वारा श्रेय दिलवाना चाहते हैं। ये है, �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 इस टैक्स की चोरी के मार्ग को जारी रखा। एक बार सुब्रमण्यम कोर्ट में जनहित याचिका दर्ज करते हैं, तो विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित जज दूसरी वैसे ही याचिका आने नहीं देते, और सुब्रमण्यम उस मामले को कमजोर कर देते हैं, और जज उस मामले को सालों तक लटका देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी क्योंकि क्या होगा यदि मामले को सबसे पहले दर्ज करने वाले व्यक्ति अरुण जी ने ए राजा की पब्लिक में नार्को जांच करवाने की मांग की होती तो यदि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ए राजा की पब्लिक में नार्को जांच करवाने की मांग को स्वीकृति दे दी होती तो सुनील गांधी मनमोहन सिंह और बहुत सारे अन्य भ्रष्ट इसीलिए विदेशी कंपनियों की लॉबी, जो मनमोहन सिंह को बचाना चाहती थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ सेटिंग बनाई ताकि मामला अरुण जी से सुब्रमण्यम स्वामी के पास चला जाए। अभी हम सुब्रमण्यम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्यार और नफरत के बदलते रिश्ते के बारे में बात करते हैं। सुब्रमण्यम क वे विश्व हिंदू परिषद को आयोध्या राम मंदिर को बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आदिनियम के तहत प्रतिबंध भी करवाना चाहते थे। लेकिन अभी संघ और विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष के नेताओं की सुब्रमण्यम के साथ दोस्ती है। सभी लिंक विवरण में दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के स्वदेशी विरोधी कथन क्या थे? कि यदि स्वदेशी से आपका मतलब है कि आप केवल वो ही प्रयोग करोगे जो भारत में बना है, तो ये बिल्कुल ही अवप्रचलित सिद्धांत है, उतना ही अप्रचलित जितना कि मार्क्सवाद। 1999 में सुब्रमण्यम ने आयात शुल्क कम करने की मांग की थी, ताकि विदेशी कंपनियां आसानी से स्वदेशी स्थानीय कंपनियों को समाप्त कर सके� जिसके विरुद्ध हम लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका लिंक विवरण में देखें। इसीलिए कुरुपया अपना मत बनाएं कि आप राजीव दीक्षित जी का समर्थन करते हैं या सुब्रमण्यम स्वामी का, क्योंकि सभी मुद्दों पर ये एक दूसरे के विरुद्ध हैं। सुब्रमण्यम सोनिया गांधी के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं ताकि � क्रूपिया जागिए और ये सत्य जानिए कि ये व्यक्ति केवल एक विदेशी कंपनियों का और ईसाई धर्म प्रचारकों का एजेंट है। अब सुब्रमण्यम स्वामी और सुनिया गांधी की बात करते हैं। सुब्रमण्यम ने सुनिया गांधी को लक्ष्मी कहा था, उसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अप्रैल 1999 में सुब्रमण्यम ने दिल्ली के � इस मीटिंग के कारण जेलरिटा ने वाजपेयी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी की सरकार अप्रैल 1999 में गिर गई। इसके भी लिंक विवरण में दिए गए हैं। यदि सुब्रमण्यम अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर कोई कम बुरा व्यक्ति जैसे अडवानी या नरेंद्र मोदी या नीतीश को लाना चाहते थे, त विदेशी कंपनी एजेंट सोनिया गांधी को लाने का प्रयत्न किया था। सोनिया गांधी का झूठा एफिडेविट का मामला। सोनिया ने चुनाव आयोग को अपनी डिग्री का एक झूठा एफिडेविट दिया था, जिसके विरोध में सुब्रमण्यम ने 2004 में हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया था। इससे जजों को अन्य लोगों का इसी विषय पर ज क्योंकि जज आमतौर पर मिलते-जुलते विषय के जनहित याचिका को या तो लेते नहीं हैं, या तो एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। सुब्रमण्यम ने अपने जनहित याचिका में स्पष्ट किया था कि सोनिया के खिलाफ उनकी शिकायत केवल सोनिया पर जुर्माना डालने के लिए थी, न कि सोनिया के चुनाव को रद्द करने के लिए। इ और जज ने मामले को बिना कोई सजा दिए बंद करने के आदेश दिए थे। झूठी affidavit दर्ज करने के लिए 6 महीनों की सजा हो सकती है और 6 सालों के लिए व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के नेता तो आम नागरिकों को खुले आम बोलते हैं कि सोनिया ने झूठी affidavit दी है, जज हमारी जेब में है सुब्रमण्यम ने ना तो सोनिया को जेल में डालने की मांग की थी, ना तो उस जज पर महाभियोग यानी संसद में कार्रवाई चलाने की मांग की थी। यदि कोई जज गलत फैसला करता है, तो कोई भी आम नागरिक के पास अधिकार है और उसका कर्तव्य है कि अपने संसद को कहे कि उस दोषी जज पर संसद में कार्रवाई यानी के महाभियोग कर कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज मंत्रियों से ज्यादा भ्रष्ट है, यहाँ तक कि वकील शांति भूषण ने एफिडेविट फाइल की थी कि पिछले आधे सुप्रीम कोर्ट के जज बेईमान थे। आपको किसी भी व्यक्ति की जांच उसके भाषणों से नहीं, उसके कार्यों से करनी चाहिए। सुब्रमण्यम के सारे काम � सुपर्मुन्ना सामी कहते हैं कि जज बालकृष्णन बेइमान थे, लेकिन साथ ही वे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज ईमानदार हैं, हालांकि हमको इस कोर्ट ड्रामे में कोई विश्वास नहीं है, जिसमें जनहित याचिका पहले से ही निश्चित परिणाम वाली, यानी कि फिक्सिंग वाली होती है। मैं जनहित याचिका को � इसीलिए मैं केवल जनांदोलन में विश्वास करता हूं, जैसे राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल जज, राइट टू रिकॉल संसद आदि पर जनांदोलन। इसीलिए यदि सुब्रमण्यम सोनिया गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज के पास मामला दर्ज करते हैं, और यदि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज सचमुच ईम इसलिए सुब्रमण्यम सामी और अन्य नेताओं या बुद्धिजीवियों के प्रशंसकों से विनती करें कि सुब्रमण्यम और अन्य नेताओं को खुले आम बोले कि वे 15 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज से मांग करें कि सोनिया गांधी को झूठी एफिडेविट देने के लिए छह महीनों के लिए तुरंत जज में डालें इससे देश को इ और अन्य नेताओं के प्रशंसक अपने नेताओं के नाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना कि देश के बारे में। दो, यदि सुब्रमण्यम और अन्य नेताओं के प्रशंसक अपने प्रिय नेता को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज के पास सुन्यागंधी को तुरंत जेल में डालने की अर्जी डालने को कहने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो या तो सुब तो कम से कम प्रशंसकों को तो ये पता चल जाएगा कि उनके प्रिया नेताओं का उद्देश्य सोनिया गांधी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी को बचाना है। तीन, यदि सुब्रमण्यम या आपका प्रिया नेता सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज को सोनिया गांधी को तुरंत जेल में डालने के लिए कहते हैं और सुप्रीम को कोर्� プレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤー उन्हें इंटरनेट आदि द्वारा सार्वजनिक करें। कैसे आम नागरिकों ने 2004 में सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोका था? बिकी हुई मीडिया ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी को शेयर जाता है कि सोनिया गांधी 2004 में प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, लेकिन असलियत यह है सुब्रमण्यम कहते हैं कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति कलाम को सोनिया के अवैध भारतीय नागरिकता के बारे में बताया था और फिर कलाम ने ये बात सोनिया को बताई थी इसीलिए सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने का अपना इरादा बदल दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। यदि सुब्रमण्यम सोनिया के अवैध भ कि उन्होंने सोनिया के साथ कभी भी नागरिकता के बारे में बात नहीं की थी। ऐसा उन्होंने दो प्रेस सूचनाओं में कई इंटरव्यू में कहा था। ये प्रेस सूचनाएं कई बड़े समाचार पत्र जैसे हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि में छापी गई थीं। उनके सचिव ने भी उनके रिटायर होने के बाद अपनी पुस्तक "द कलाम इ भारत का प्रेस सर्च ब्यूरो हिंदू समाचार पत्र सभी झूठ बोल रहे हैं और केवल सुब्रमण्यम ही सच बोल रहे हैं। मैं सभी सुब्रमण्यम के अंदर भक्तों से विनती करूंगा कि विशेषकर ये सुब्रमण्यम से कहे कि इसका प्रमाण ले कि कलाम ने सोनिया के साथ उसके नागरिकता के बारे में बात की थी क्योंकि बिना प्रमाण के हम य सभी सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं और केवल सुब्रमण्यम ही सच बोल रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। राष्ट्रपति कलाम ने ये भी कहा था कि यदि सोनिया भारत की वायद नागरिक है कि नहीं यह फैसला करना अदालत का अधिकार है राष्ट्रपति का नहीं। राष्ट्रपति के पास किसी को प्रधानमंत्री बनने से रो और भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट जज सोनिया गांधी के पक्ष में फैसला दे देते, और ना ही सुब्रमण्यम ने कोई सबूत दिया कि कलाम ने सोनिया के साथ नागरिकता का मुद्दा उठाया था। सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया की भारतीय नागरिकता के वैधता के बारे में झूठ बोल रहे हैं। यदि सोनिया भारत की वैध नागरिक नहीं है, पहले ही 2001 में एक मामला दर्ज किया गया था हरीशंकर जयन बनाम सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट में सोनिया की नागरिकता और उसके सांसद बद की वैधता पर आपत्ति जताते हुए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनने के बाद कहा कि ये मामला साफ तौर पर बिना किसी आधार के और अस्पष्ट है और सोनिया भारत की एक व� लेकिन कलाम ने उससे केवल सांसदों का समर्थन ही देने के लिए कहा था, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। सोनिया ने कहा था कि वो राष्ट्रपति को सांसदों के समर्थन पत्र रात 8 बजे देंगी। लेकिन उस रात सोनिया कलाम से नहीं मिली और अगले दिन उसने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री घोषित किया और ये नाटक कि� फिर क्यों उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना मत बदलना पड़ा जब कलाम ने कभी भी नागरिता का मुद्दा सोनिया के साथ चर्चा ही नहीं की थी? क्योंकि लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों आम नागरिक उसका विरोध कर रहे थे और उनमें से बहुत सारे सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैया� मैंने अपने समय में बड़े स्तर पर बहुत से विरोध देखे थे और सुने थे। आप जांच करने के लिए कोई भी राजनीति में थोड़ी भी रुचि रखने वाले बुजुर्ग को पूर्व सकते हैं कि उस समय लोग सोनिया के खिलाफ थे कि नहीं। विदेशी कंपनियों के समूह ने मीडिया का प्रयोग किया था सोनिया को देसी बहू के जैसे ये आन्दोलन धीमा था, लेकिन पूरे देश में उभर रहा था। विदेशी कंपनियों के समूहों ने ये भाप लिया कि सोनिया के विदेशी मूल के खिलाफ बहुत विरोध है। इसीलिए विदेशी कंपनियों के समूहों ने सोनिया गांधी से कहा कि मनमोहन सिंह का नाम प्रस्ताव करे, जो उनके प्रति उतना ही वफादार था। और जिस समय स इससे यह सिद्ध होता है कि यदि करोड़ों आम नागरिक एक ही चीज की मांग करते हैं, तो वे नेताओं या तानाशाहों को भी मजबूर कर सकते हैं, उनकी मांग पूरी करने के लिए। इसी तरह हमें आजादी मिली थी, जब करोड़ों आम नागरिक और लाखों सैनिकों ने आजादी की मांग की थी और अंग्रेजों को भारत से भागना पड और अन्य जनहित के कानून ढाँच की मांग करते हैं, तो नेताओं और प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ेगा, उसे भारतीय राजपत्र में डालने के लिए। अभी बात करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जनता के आंखों में हीरो बन सकता है, अपने बुरे, प्रभावशाली दोस्त पर आरोप लगाकर। मान लीजिए मुझे अपने कॉलेज में हीर मैं अपने बुरे मित्र, जो एक बड़ा व्यक्ति है, जैसे कॉलेज प्रबंधन ट्रस्टी का बेटा, उसके साथ सेटिंग बनाना होगा। फिर हम इस तरह की योजना बना सकते हैं। योजना मैं अपने बुरे मित्र पर कोई गैर कानूनी कार्य, जैसे रैगिंग आदि का आरोप लगाता हूँ। मैं कोई भी कोर्ट द्वारा माने जाने वा� कॉलेज प्रबंधन मेरे इस बुरे दोस्त को कोई सजा नहीं दे सकेगा क्योंकि कोई भी सबूत नहीं होंगे। नतीजा क्या होगा? एक, मैंने कुछ बातें कहीं जो छात्रों को पहले से पता थी, लेकिन मैंने उसे जोर से कहा। दो, छात्र मुझे हीरो मानेंगे और मुझे कॉलेज के चुनावों में वोट देंगे। तीन, पर्दे के पीछे मैं अप चार यदि कोई और व्यक्ति मेरे दोस्त का विरोध करने का प्रयास करता है, तो मैं उसको मजबूर कर दूंगा मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं पहले से ही हीरो हूं। या मेरा दोस्त उसकी पिटाई करके रास्ते से हटा सकता है, ताकि छात्रों का ध्यान मेरे पर ही केंद्रित रहे। क्या यह संभव है? समझदार को इशारा का� और कॉलेज प्रबंधन के स्थान पर देसी-विदेशी कंपनी प्रायोजित विकी मीडिया हुई तो कॉलेज के बदले संसद होगा और छात्रों के स्थान पर मतदाता और आम जनता होगी कृपया नोट करें कि सभी लोगों की बुरे प्रभावशाली लोगों के साथ पर्दे के पीछे मित्रता नहीं होती इसीलिए ऐसा नाटक सभी नहीं कर सकते केवल वे ही लोग जिनकी आदि के साथ सेटिंग है, वे ही अपने बुरे दोस्तों पर ऐसे बिना किसी कोर्ट में माने जाने वाले सबूत के आरोप लगाने में सक्षम हैं। वे जनता के आंखों में हीरो बन सकते हैं, और इन सेटिंग वाले लोगों को कोई भी हानि नहीं होती है। इसीलिए हमें नेताओं या बुद्धिजीवियों की जांच उनके भाषणों से नहीं एक तरीका अपराधी व्यक्ति की दोस्त की पोल खोलने का है कि उसके सामने ऐसे अच्छे प्रक्रिया ड्राफ्ट रखी जाए जो अपराधी को शारीरिक और आर्थिक रूप से हानि पहुंचाए। अभी हम सुब्रमण्यम और टूजी मामले के बारे में बात करते हैं। टूजी मामले में याचिका सबसे पहले अरुण गर्वाल और टेलीकॉम वॉचडॉ और उनको वकील बना दिया गया। क्योंकि सुब्रमण्यम जनता के नाम से ये मुकदमा लड़ रहे हैं, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदार हैं। जनता उनसे सवाल कर सकती है, क्योंकि सुब्रमण्यम कोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं और कोर्ट के लिए आंटी दराशी का प्रयोग कर रहे हैं। सुब्रमण्यम ने ए राजा और चिदंबरम पर रिश्� और ऊपर से जब बहुत से कार्यकर्ताओं ने सुब्रमण्यम से सोनिया और अन्य भ्रष्ट मंत्रियों पर पब्लिक में नारको करवाने के लिए जज से मांग करने की सुब्रमण्यम से विनती की, तो उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। बिना नारको जांच के यह सिद्ध करना कि ए राजा और चिदंबरम ने जो गलत काम किया, वो बेईमान उद कोई विदेशी गुप्त खाते में जमा की। विदेशी गुप्त खाते के बैंक का डायरेक्टर कभी भी ये गवाही नहीं देगा कि ए राजा का उसके बैंक में गुप्त खाता है, क्योंकि उन बैंकों की पॉलिसी यानी कि नीति नहीं है कि गुप्त खातों का खुलासा किया जाए। फिर भी मीडिया के सामने सुब्रमण्यम सामी ये दाव तूजी मामले में सुब्रमण्यम ने सोनिया गांधी की मदद की, द्रमुक नेताओं को जेल करवाकर, कर क्योंकि इससे द्रमुक की सौदा करने की शक्ति कमजोर हुई और कांग्रेस शक्तिशाली हो गई और इसीलिए टेलीफोन मंत्रालय कांग्रेस को मिल गया। सोनिया को केवल फायदा हुआ क्योंकि जो रिश्वत का पैसा द्रमुक को जाता था, वह अब सो ताके सभी पार्टियों के सभी भ्रष्ट सांसद सुरक्षित रहें। यदि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के ऊपर राइट टू रिकॉल याने बदलने का अधिकार आ जाता है, तो सुन्या आम नागरिकों द्वारा तुरंत निकाली जाएगी। सुपरमंडियम अमीरों और उच्च वर्ग के लिए ही राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं। घर के नौकर और ऑफिस के कार्यकर्ताओं के ऊपर राइट टू रिकॉल है, लेकिन सुप्रमान्यम आम नागरिकों के लिए राइट टू रिकॉल यानी प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद अध्यक्ष आदि पर राइट टू रिकॉल का विरोधी है। उसके सभी कार्य आम नागरिक विरोधी है। यहाँ तक कि चिदंबरम जो � उसको हटाने का प्रयत्न भी सोनिया और उसके बेटे के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ा देता है। स्वामी ने 122 स्पेक्ट्रम के लाइसेंसेस रद्द करने की मांग की थी क्योंकि उसमें कोई बोली नहीं लगाई गई थी। देखिए, स्पेक्ट्रम की बोली तो 2003 में भी नहीं लगाई गई थी। 2003 में भी वो पहले आओ पहले पा� सभी बिना बोली लगाए दिए जाते हैं। उदाहरण, नरेंद्र मोदी ने 900 एकड़ का प्लॉट टाटा नैनो के लिए कहा जाता है, 500 करोड़ में 2009 में दिया था, और वो भी बिना बोली का था। क्या हमें वो सब स्पेक्ट्रम और वो सभी प्लॉट जो बोली के बिना दिए गए थे, जब्त नहीं कर लेने चाहिए? यदि मंत्री � ウスビクティコビジェルキサザデニチェイジノネリシフェテディティジェセリシフェデネヴァレコンパニオケマリックアディアンハムコリシフェッカスブランニムケリエバーデメアタブランニムトペヘユニノッケライセンスレッドカワナチャータヘイトファイダキスコーバファイダトウォラフォンアデアメリカアンアングレゾンキーコーバーイトサブディクターヘイ कि वोडाफोन का बाकी कंपनियों के लाइसेंसेस रद्द करवाने में अपना स्वार्थ है और नुकसान किसको हुआ? नुकसान देश के आम आदमी को हुआ। 2007 से वोडाफोन आदि ने फोन करने की कीमतें ऊंची रखी हैं। कीमतें यूनिनॉर, सीएसटा आदि के कारण ही गिरी। आपसी मुकाबला बढ़ने के कारण आम आदमी को जो ये कीमतें � しかし、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、そのाのことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、 जो नकली यूरिया वाले दूध को असली दूध बता कर बेचे। सोनिया को नुकसान पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका सुब्रमण्यन स्वामी की पूजा करना और उसकी आरती उतारना नहीं है, बल्कि राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री के कानून ड्राफ्ट का प्रचार करना है। मेरा एक प्रस्ताव है कि हमें सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज को कह खुले आम यानी पब्लिक में नारको जांच यानी सच उगलने की दवाई देकर जांच करनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि संविधान या कोई अन्य कानून नारको जांच पर प्रतिबंध नहीं लगाता। कुछ भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कालाबाजारी करने वाले आतंकवादी, आर्थिक यानी के धन संबंधी अपराधी और अन्य अपराधी को बचान कि नार्को जांच केवल तभी किया जा सके यदि आरोपी अपनी सहमति दे। जरा सोचें कौन सा राजा या शाहरुख़ या हसन अली जैसा बड़ा अपराधी ये मानेगा कि उसका नार्को टेस्ट किया जाए? कुल मिलाके सुप्रीम कोर्ट जजों ने बड़े अपराधियों का साथ दिया और वो भी मानवाधिकार के नाम पर, भले ही भारत के ना� अगर ये निर्णय पहले आता, तो कसब से भी पूछना पड़ता, कसब जी, क्या आप पर नारकोजांच कर सकते हैं? कसब नारकोजांच के लिए मना कर देता और बच निकलता। क्या इसे ही न्याय कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज हस्त्यास्पद होते हैं, लेकिन आजकल वो मुझे रुला देते हैं। उनके निर्णयों और अन्न निर्णयों पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजों ने इस बुरे काम के लिए एक भी पुलिस अधिकारी को नौकरी से नहीं निकाला। हम अनगिनत पुलिस अत्याचारों के मामले सुनते रहते हैं और ये भी पाते हैं कि जज उन मामलों पर दशकों तक सोते रहते। फिर नार्को टेस्ट में क्या रखा है? इसमें व्यक्ति को पीटा या प्रताड़ित नहीं कि� उसका व्यक्ति को चिकित्सक के देखरेख में इंजेक्शन दिया जाता है और इसके बाद दो-तीन घंटों तक पूछताछ की जाती है। ये पदार्थ हर रोज़ हर ऑपरेशन में उपयोग किया जाता है और वो भी अधिक मात्रा में। इसीलिए नार्को जांच पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जज पुलिस हिरासत में हुए मौतों पर तो सोते या तो ये जज पूरी तरह से मूर्ख है, या वे अपराधियों के दलाल हैं और उनको बचाने के लिए तुले हुए हैं। मेरे विचार में वो मूर्ख तो नहीं हो सकते। लेकिन जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज अत्यंत ही ईमानदार होते हैं। उनके पास इस फैसले को बिना कोई रोकटों के रद्द क हम यह नारकोटेस्ट सबूत के तौर पर उपयोग करने के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, लेकिन नारकोजांच एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है जो पूरी दुनिया में कहीं भी बैन नहीं है। नारकोजांच के द्वारा ऐसे सुराग मिल सकते हैं जो आगे की जांच कार्रवाई में मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से महत्वपूर्ण सबू और दोषी को सजा दिलवाने में भी मदद कर सकते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं और पब्लिक में ए राजा, सोनिया आदि का नार्को जांच की मांग करने के लिए विनती। नार्को जांच पूरी दुनिया में किया जाता है। 2010 में एक भ्रष्ट जज बाल सुब्रमण्यम ने नार्को जांच पर बैन नहीं लगाया था, लेकिन � उस जज को सुब्रमण्यम ने भी भर्त कहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ईमानदार जज ने नारकों जांच की स्वीकृति दी थी और वो भी बिना आरोपी से स्वीकृति लिए हुए। नारकों की रिपोर्ट सबूत के तौर पर नहीं ली जाती, लेकिन नारकों जांच से मिली जानकारी से आगे कार्रवाई करके सबूत इकट यह बहुत ही सुरक्षित और वैज्ञानिक है और पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इसीलिए सभी कार्यकर्ता कृपया सुब्रमण्यम के भक्तों से बोले कि सुब्रमण्यम से सार्वजनिक पूछे कि वो क्यों कपाडिया से एराजा आदि पर नारकों की मांग करने से मना कर रहे थे? कृपया भारत मां पर कृपा करें। कृपया सुब्रमण्यम औ アロンピーパーティーズディノケーアンダーアルコジャーチカワイジャーエアンジョビジャワービアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエアンジャーエア उन्होंने स्वदेशी लोगों को जाली और झूठा कहा था। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी चंद्रशेखर की सरकार में कानून मंत्री और वाणिज्य मंत्री थे। आजकल सुब्रमण्यम ने अपने FDI के बयानों पर पलटी मारी है और FDI का विरोधी बन गए हैं। लेकिन उनके सभी कार्य अब भी विदेशी कंपनी जैसे वोडाफोन आदि को फायदा पहुं विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि बिना राइट टू रिकॉल आम जनता विदेशी कंपनियों द्वारा खरीदे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकपाल आदि को बदल नहीं सकेंगे। और